पति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा वैसी शनकादी को भी उन्हें देख करके परमानंद होता और मने निवृत्ति पारायण ज्ञानी शनकादी और प्रवृत्ति पारायण ज्ञानी जनक और इसके सिवाय जो जनकपुर की स्त्रियां हैं वो भी कहती हैं कि इनको देख करके तो हम बिल्कुल मोहित ही हो गई हैं वह तो जनकपुर की स्त्रियां ही नहीं सुरपणखा भी मोहित हो जाती है मारीच सुबाह भी मोहित हो जाते हैं वो भी कहते हैं कि इनको पकड़ लो बिच्छी जो है ना बिच्छू बिच्छू बिच्छू और सांप अपना विष छोड़ देते हैं सबको आनंद दे रहे हैं जल चर थलचर नभ चर सब राम को देख करके आनंदित होते हैं ये राम भगवान बराये बराय के बाकी इनको आनंद दो इनको आनंद मत दो इनसे प्रेम करो इनसे प्रेम मत करो नहीं वो तो सूर्यवत प्रकाशमान है सबके ऊपर अपने आनंद की वर्षा करते हैं नित्य नित्यश्रीर निर्विकारो निरवधि विभवो नित्य माया निरासो ये नित्य श्री शब्द का प्रयोग श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत अधिक होता है नित्यश्री ही इसका अर्थ होता है भगवान की श्री नित्य है नित्याश्रीर य असौ नित्यश्री है। जैसे हम लोग श्री हरि लिखते, है लो लिखते हैं ना चिट्ठी के प्रारंभ में वैसे वो लोग लिखते हैं नित्यश्री है। श्री की जगह लिखते हैं नित्यश्री है। श्री से पत्र प्रारंभ करके न करके नित्य स्त्री से नित्यश्री लिख देते हैं जय विजयी भवा नित्यश्री जय विजयी भवा हमारे पास अडंगचार्य के पत्र आते रहते हैं बस वो तो पत्र लिखते हैं तो नित्यश्री से प्रारंभ करते हैं ये भगवान कौन है क्या नित्यश्री हैं और निर्विकार हैं काम बश क्रोध बश लोह बस कोई काम करते हो सो नहीं है उनमें परिणाम नहीं है बदलते नहीं है बिल्कुल एक तरीके हैं उनका वैभव निरवधि है और माया उनका कभी स्पर्श नहीं करती और माया के जो कार्य है उसके अनुसार वे मालूम पड़ते हैं मनुष्य के समान यही अखिलेश्वर भगवान श्री नारायण हैं अखिलेश्वर हैं नारायण तो ये ये भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आनंद से रहने लग गए सीता जी के साथ तो इसके बाद अयोध्या कांड प्रारंभ होता है एकदा सुखमासीनम रामम स्वांतुराज सर्वाभरण संपन्नम रत्न सिंहासने स्थित नीलोत्पल दल श्याम कौस्तुभा मुक्त कंदरम शीतया रत्न दंडेन चारेजित विनोदयतम तांबूल चरवणाधिरादराथ लोग कहते हैं भगवान का ध्यान जल्दी नहीं होता तो भगवान तो आकाशवत सर्वगत नित्य हैं आप ऐसी आभूषण पहनाइए कि आभूषण तो मालूम पड़ने लगे ये सिंहासन है इस पर भगवान रामचंद्र बैठे हैं और उनके सिर पर ये रहा मुकुट और ये गले में कौस्तुफ मणि ये हाथ में बाजू बंद ये पहुंचे में उनके कंगन ये कमर में करधनी ये पांव में नूपुर आप केवल आभूषणों की कल्पना कीजिए तो उन आभूषणों के बीच में आकाशवत चैतन्य की एक आकृति अपने आप बन जाएगी और कोई कहे पहले राम जी दिख जाए तब आभूषण नहीं पहले राम जी दिखेंगे तब आभूषण नहीं पहले आभूषण दिखेंगे तब राम जी ये आभूषण तो भगवान के भक्त हैं यही तो भगवान इन्हीं को पवित्र करने के लिए इन्ही को कृतिकृत करने के लिए तो भगवान आकार धारण करते हैं कि ये जीव बिचारे कोई कंगन बने हैं कंगन बन के खड़ा है आ, इसमें हाथ तो है ही नहीं तो भगवान अपना हाथ डाल देते हैं कहीं ये नूपुर है कहीं इसमें पांव तो है ही नहीं क्या नूपुर तुम्हारा तो बड़ा भारी भगत है प्रेम से नूपुर बना है तो उसमें वे अपना पांव डाल देते हैं पहले आभूषणों का ध्यान करो देखो भगवान राम का ध्यान हो जाता है इसीलिए आभूषण रूप जो भक्त है स्वामी प्राप्त भक्तों का नाम आभूषण है जिनको सामीप्य मुक्ति भगवान की मिली है उसका नाम आभूषण है वो चेतन होते हैं वो अपने आप ही जाए जाए के चिपकते हैं भगवान के हाथ में कंगन पाओ में नूपुर कमर में कर्दनी और सिर पे मुकुट ये सब सायुज प्राप्त चेतन भक्त हैं और अपने आप भगवान के श्री विग्रह में जाकर के ये चिपकते हैं रत्नों का सिंहासन अपने आप जम जाता है ये नहीं कि वो बना के रखा हुआ है और चार जने उठा के लाए और उसको जमाते हैं कि उसमें कोई कारीगरी की जाती है कि नहीं वो तो भक्त ही सिंहासन बने हुए हैं जब जहां भगवान को बैठना होता है वो आके पहले लग जाते हैं वहां रत्नों का सिंहासन फिर राम जी कहते हैं ओहो हमारे भक्त सिंहासन बन कर बैठे है तो आओ हम इनके ऊपर बैठे नीलोत पल कौस्तुभा मुक्त कंधरम क्या नील और ताजी कमल के दल के समान सांवरे हैं और कौस्तुभ कभी उनके गले को छोड़ता नहीं इसका अर्थ आमुक्त माने पहने हुए हैं एक अर्थ तो ये होगा और दूसरा अर्थ होगा कौस्तुभे न अमुक्तो कन्धरो यश कौस्तुभ ने जिनके गले का कभी परित्याग नहीं किया कौस्तुभ कैसे छोड़ के जाएगा वो तो समी जीव का जो सार सार तत्व है वो चेतन होकर भगवान के गले में रहता है कौस्तुभा मुक्त कन्धर्म भगवान के गले से लगा हुआ है न छिद्र है उसमें भगवान के गले में लगने के बाद छिद्र कैसे रहेगा और न तो उसमें बंधन है और अनुराग के राग से परिपूर्ण है लक्ष्मी जी का भाई है ये कौस्तुभ जो है लक्ष्मी जी भी नित्य है और कौस्तुभ भी नित्य है लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी के मन में आया कि हमारा ब्याह कभी नहीं हुआ इनके साथ तो भगवान ने कहा कि जाओ जाओ हाँ जरा मंदरा चल के पीछे नीचे से घूम के समुद्र में से होके आओ एक को बाप बना लो हमारे ससुर हो जाएगा एक हमारे साला भी बना दो तो ये लक्ष्मी जी की कृपा से समुद्र उनका ससुर हो गया और कौस्तुभ उनका साला हो गया ये है कौस्तुभा मुक्त कन्दरम है सब नित्य सीता जी चामर लेकर के चंवर डुलाये रही हैं श्री रामचंद्र जी को रत्न दंडे न उसमें रत्न का डंडा लगाए और कभी तांबूल देते हैं इलायची देते हैं सुपारी देते हैं पान देते हैं इसी समय नारद जी महाराज आकाश से उतरियाए नारदो वा अम्बरा जहाँ रामचंद्र बैठे हैं वहाँ नारद जी ने अवतार ग्रहण किया शुद्ध स्पतिक के समान जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा आ रहा हो दिव्य दर्शन नारद जी महाराज वहाँ पधारे उनको देख करके रामचंद्र झट हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से उठ के खड़े हो गए महात्मा लोग न हो तो भगवान को कोई पूछे नहीं बस यही समझ इसलिए भगवान भी महात्माओं का आदर करके बनाए के रखते हैं उनको इसलिए इनका प्रेम करें तो ये तो तारीफ कर करके महात्माओं ने एक भागवत में लिखा है सोहम भगवद्य उपलब्ध सुतीर्थ की छिन्द्याम स्वभाव अभी प्रतिकूल वृत्तिम ये हमको जो कीर्ति मिली है वो महाराज आप ही लोगों से मिली है अगर हमारा ये हाथ भी आपके विरुद्ध आचरण करेगा तो मैं इसको काट के फेंक दूंगा इस हाथ ऐसे भागवत में ऐसा छिन्द्याम स्वभावी स्वभाव अभी वह प्रतिकूल वृत्तिम अपना हाथ भी काट के फेंक दें अगर ये महात्मा के विपरीत आचरण करे है क्योंकि हमें जो कीर्ति मिली है लोगों को तारने वाली कीर्ति सो हम भ सुतीर्थ कीर्ति हमारी जिस कीर्ति के श्रवण से स्मरण से लोग पार हो जाते हैं भव से वो कीर्ति हमारे पास नहीं थी ये तो तुम्हारी दी हुई है सो महाराज नारद जी को देखते ही उठ के खड़े हुए हाथ खड़े हुए हाथ जोड़ा और सिर धरती पर रख के प्रणाम किया नमाम सिरसा भूम सीतया भक्तिमान प्रणाम का तो आप अर्थ जानते हैं हाथ जोड़ने का अर्थ होता है आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म करेंगे सिर झुकाने का अर्थ है कि आपके विचार के अनुसार हमारी बुद्धि काम करेगी साष्टांग प्रणाम का अर्थ है हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और सारा जीवन आपके प्रति समर्पित है इसलिए साष्टांग दंडवत जैसे डंडे से आदमी काम लेता है इधर चलावे उधर चले मारे तो मरे और कंधे पर रखे तो कंधे पर रखे हाथ में ले वो ऐसे हम आपके डंडे की तरह जड़ जंत्र के समान है बनाम सिरसा भूमू बड़ी भारी भक्ति रामचंद्र ने बड़े प्रेम से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ आपका दर्शन तो संसारी पुरुषों के लिए दुर्लभ है फिर हमारे जैसे विषयाशक्त चेता जो अपनी पत्नी के साथ महल में रह के बिहार कर रहा है संसारी सुख भोग रहा है उसको आपका दर्शन महल के भीतर आकर तो ये जरूर हमारे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे और उनका उदय होगा इसलिए आपका दर्शन हुआ है संसारियों के लिए आपका दर्शन संत समागम दुर्लभ है संसारिणाप ही मुने लभ्य सत्समाग महा बड़े बड़े पुण्य हो तब कहीं सत्संग की प्राप्ति होती है एक बात आप सत्संग के बारे में ध्यान रखिए जिस सत्संग से किसी के प्रति द्वेष का उदय होता हो वो सत्संग नहीं है सत्संग मन को पवित्र करने वाला है जिसके संग से उसको सत्संग तो कही नहीं सकते जिसके संग से मन में द्वेष, घृणा द्रोह मोह राग इनकी वृद्धि होती हो उसका नाम सत्संग नहीं है इन दोषों की जहां निवृत्ति होती है वो दूसरे को सुधारने का उपाय जो बताता है वो सत्संग नहीं है जो हमारे मन को सुधारने का उपाय बताता है वो सत्संग है किसी ने कहा बड़ा बदमाश तो संत कहेगा कि तुम अपने मन को ठीक रखो वो जैसा है वैसा रहने रहना उसको सुधारने का ठेका तुम्हारे नहीं है न तुम उसके पट्टेदार हो न जिम्मेवार हो न ठेका है न भगवान ने तुमको उसके कल्याण के लिए भेजा है तुम अपना मन ठीक रखो तो सत्संग का सत्संग का जो उपदेश है वो जो उससे बात करता है उसके मन को पवित्र करने के लिए है आ, ये बड़े स... पूर्ण से मिलता है तुम्हारे इस दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया आज्ञा करो मैं आपकी क्या सेवा करूं नारद जी ने भक्त राघव से कहा ये भक्त बत्सल ती है भगवान की अपने भक्त का कितना आदर करते हैं ये देखने योग्य है बोले राम तुम लोगों के समान बातचीत करके और मुझे क्यों मोह में डाल रहे हो तुम अपने को संसारी कहते हो पूर्णियों के उदय से हमारा दर्शन बताते हो सो so, आपका कहना बिल्कुल ठीक है आप जरूर संसारी हैं क्यों? इस सारे संसार की जो माता है महामाया वो आपकी गृहिणी है तो संसारी तो आप हुए आप जैसा संसारी और कौन होगा आपके ही सान्निध्य से ब्रह्मा आदि संतान की उत्पत्ति होती है आपके आश्रय से त्रिगुणात्मिका माया भासती है और वही शुक्ल कृष्ण लोहित तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी प्रजा की सृष्टि करती है सब बकरी पैदा हुई हैं बकरी बोलते हैं इनको पेड़ में <laughs> <लो गे> न <ना। laughs> वो जो त्रिवर्णा अजा लोहित शुक्ल कृष्णाम भाभी प्रजा सृजमानाम सरूपा जैसे चितकबरी बकरी होती है लोहित शुक्ल अजा अजाम एक आम जैसे चितकबरी बकरी होती है कहीं सफेद है कहीं लाल है कहीं काली है वैसे ये माया चितकबरी बकरी है अजा है और एक इसके पीछे बकरा लगा हुआ है उसका नाम भी अज है तो ये जो अजा है ये जो सृष्टि करती है वो तुम्हारे संबंध से और तीनों लोग तुम्हारा बड़ा भारी घर है इसलिए तुम गृहस्थ हो संसारी हो नारद जी ने कहा कि तुम ब्रह्मा हो जानकी वाणी है तुम सूर्य हो जानकी प्रभा है तुम चंद्रमा हो सीता रोहिणी है तुम इंद्र हो सीता पौलोमी है तुम अग्नि हो और सीता स्वाहा है तुम जम हो कालूप और सीता संजमिनी है तुम निरति हो और जान की तामसी है इसका अर्थ है कि रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी जो कुछ सृष्टि में है वो सब सीता राम का स्वरूप है अपना दिल मत बिगाड़ो सब जगह देखो आज भगवान क्या लीला कर रहे हैं जच्च किंचित क्वचित वस्तु सदसद खिलात में के तस्य सर्वस्य जा सकती साथ सा मया हनुमान जी की वो दृष्टि कहाँ है देखो जाके बल लौले सते हु चराचर झारी तासु दूता हूँ हनुमान जी रावण से कहते हैं कि मैं उसका दूत हूं का किसका का जिसका बल तुम्हारे अंदर है जाके बल लौले सतें जीते हु चराचर जाहारी हनुमान जी को भक्त की दृष्टि से जब तक कोई अभक्त दिखता है या अभगवान दिखता है भक्त की नजर में जब तक कोई भगवान के सिवाय है या भगवान के भक्त के सिवाय है तब तक भक्त की दृष्टि अपूर्ण है भक्त की दृष्टि से अभक्त कोई होता ही नहीं सबके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रवाह होता रहता है तो राम तुम वरुण हो जानकी भार्गवी हैं तुम वायु हो और जानकी जो हैं वो सदा गति हैं तुम कुबेर हो सीता सर्व सम्पत है तुम रुद्र हो जानकी रुद्राणी हैं ये इस तरह से उन्होंने बताया कि लोक में लोके स्त्री वाचकम जावत तत्सर्वम जानकी सुभा पुन्नाम वाचक जावत तत्सर्वम त्वीरागव असल में अध्यात्म रामायण का प्रयोजन चरित्र वर्णन नहीं है ये तो आध्यात्मिक उपदेश करने में ही इसका परम तात्पर्य है चरित्र तो बहुत संक्षेप से नाम मात्र है तो स्त्री वाचक जितने भी शब्द हैं वो सब शुभ जानकी हैं और पुरुष वाचक जितने शब्द हैं वो सब के सब राम हैं उसे देखो वेद बोलता है तुम स्त्री तुम पुमानसी तुम कुमार उत कुमारी तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो तुम कुमार हो तुम कुमारी हो जातो भवसी विश्वतो तो मुख सर्व रूप में तुम ही प्रकट होते हो जीर्णो दंडे न वंच बूढ़े बाबा बन के लठिया टेकते हुए तुम ही चलते हो लोगों को ठगते हो कि मैं बुढा हूँ परंतु हो बिल्कुल तुम ही जीर्णो दंडे न वंशसी इसलिए सीताराम के सिवाय सृष्टि में और कोई नहीं है आपके आभास से उदित जो अज्ञान है उसको अव्याकृत कहते हैं उसी से महतत्व फिर लिंगात्मक सूत्र फिर अहंकार बुद्धि पंचतन मात्रा ये सब उसमें प्रकट होते हैं और आप ही जीव नाम धारण करके सृष्टि में विचरण करते हैं अरे ये जीव नहीं है स्त्री नहीं है ये कोई पुरुष नहीं है ये तो राम है सैव जीव संज्ञ लोके भाति जगन्मय वही जीव का नाम धारण करके विचरण करते हैं मतवादिन सौ अरज यही हमारे काष्ट जीवा स्वामी का पद है काशी के बड़े भारी संत हुए हैं मत बादिन सौ अरज यही अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं जो तुम व्यापक नाहीन मानत जीव दशा हाँ रहे तुम्हारा इष्ट देव व्यापक है तो सब में वही है सबके रूप में वही है वो तो जगनमय है अब आच्याद्य विद्य व कारणोपाधिचित है तब जगत मालूम क्यों पड़ता है क ये जो अनिर्वचनीय अनादि अविद्या है यही कारण उपाधि है इसी अविद्या में से जब हम झांकते हैं तब ये दुनिया दूसरी मालूम पड़ती है अविद्या छोड़ करके यदि प्रपंच की ओर देखें, तो और कुछ है ही नहीं स्थूल सूक्ष्म कारण ये चेतन की तीन उपाधि हैं। इनसे जो विशिष्ट है उसको जीव कहते हैं और उपाधि को छोड़कर उसी तत्व को देखो उपाधि को नेश धारण करके आया स्त्री बन गया पशु बन गया हो और नाटक में पशु बन गया स्त्री बन गया परंतु उसका जो धारण किया हुआ है बेस उसको छोड़ करके देखो तो एक ही नट है जथा अनेकन अन रूप धरी नृत्य करे नट कोय सोई सोई भाव दिखावई आपुन होइन सोई वैसे ये सब नट का खेल है जहाँ उपाधि से अलग करके चीज को देखो जरा बट्टे जो बाहर बाहर इंद्रियों से जो दिखाई पड़ता है उसको बट्टे खाते में डाल के देखो तो सही वही परमेश्वर है ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति संसार चल रहा है इसका जो साक्षी है वो विलक्षण है और चिन्मात्र है तुमसे ये जगत पैदा होता है ये विलक्षण कहने पर जो ये मालूम पड़ा कि जगत कुछ दूसरा है और परमेश्वर कुछ दूसरा है इसको काटने के लिए बात बताते हैं कि असल में वो कारण है तो त्वत्त जगत जातम त्वी सर्वम प्रतिष्ठितम त्व्ये व लियते कृष्णम तस्मात तव आपसे ये जगत पैदा हुआ है तो शंका होगी ना कि कुमार ने जैसे घड़ा बना दिया वैसे भगवान ने घड़ा बना दिया जैसे ईसाई मुसलमान आदि मानते हैं तो बोले हाँ पैदा तो तुमसे ही हुआ लेकिन रहता भी तुम में ही है ये नहीं कि घड़ा बाजार में गया और कुम्हार अपने घर में रह गया ऐसे ये जगत कहीं बाजार में चला गया हो है तुम्हारे ही अंदर बोले की फिर जब घड़ा फूटता है तो जैसे मिट्टी में जाता है वैसे इसका मतलब है जगत के निर्माता चेतन परमेश्वर जगत के आधार अधिष्ठान चेतन परमेश्वर और जगत के उपादान कारण चेतन परमेश्वर ये तीनों बात ध्यान में से जाने नहीं चाहिए सब आधार आकाश रूप आधार वही है और निर्माता रूप चेतन निमित्त कारण वही है और उपादान रूप मृतिका वही है क्योंकि उन्हीं में ये लीन होता है इसलिए जितने कारण हैं सब परमात्मा का स्वरूप है रज्जा वही मातमान जीवन ज्ञातवा भवेत् भवे पर आत्मा ज्ञातवा भय दुखे मुच्यते जैसे रस्सी में कोई सांप मान ले तो डरने लगता है इसी प्रकार जब अपने को कोई जीव जान लेता है परमात्मा की ओर नहीं देखता है उपाधि की ओर देखने लगता है तब भय होता है और जहां जान लिया कि परमात्मा से हमारी आत्मा अलग नहीं है हमारी आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है जहां जान लिया कि हम और परमात्मा इन दोनों का सामान है वहां सारे दुख और सारे भय मिट जाते हैं चिन्हमात्र ज्योति एक चिन्हमात्र अखंड ज्योति है आकाश के समान सब अलग अलग शरीरों में अलग अलग बुद्धियां उसी से बाजती हैं तुम्हारे ही द्वारा प्रकाशित होती हैं सबके आत्मा अहमर्थ वास्तविक तो अहमर्थ तुम्हें हो सब लोग मैं मैं मैं सब शरीरों में अलग अलग मैं, मैं मैं चुर रहा है लेकिन सब मैं का मतलब एक ही है वही परमात्मा है देह देही विभागो यम अविवेकृत पुरा ये देह देही का जो विभाग है विवेक दशा में ही है कि ये चेतन है और ये जड़ है विवेक दशा होने पर चेतन और जड़ का कोई विभाग नहीं रहता एक अखंड परमात्मा है तो ये सब अज्ञान्य सर्वम त्वी रज्जौ भुजंगवत जब रस्सी को नहीं पहचानेंगे उसको सांप समझ लेंगे जब तुमको नहीं समझेंगे तो तुमको जगत समझ लेंगे और जहां रस्सी को समझ लिया सांप का पता नहीं जहां तुमको समझ लिया वहां जगत का पता नहीं सदा सदाव्य इसलिए सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए अब ये ज्ञान होता कैसे है तत्पाद भक्ति युक्ता नाम विज्ञानम क्रमात् जो भगवान के चरणारविंद का भक्त होता है उसको धीरे धीरे ये विज्ञान समझ में आ जाता है अतः जो भगवान की भक्ति से जुक्त हैं, वही मुक्तिभाजन होते हैं मुक्ति होने का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई मुक्ति अब नहीं है कहीं से आती है रस्सी का अर्थ ये नहीं है कि सांप पहले सांप था वो हट गया तब रस्सी आई ये मुझ ज्ञान से जो चीज मिलती होती मिली मिलती है वो पहले से मिली हुई होती है इसलिए अहम तदान तद भक्ता नामच किंकर अतो माम अनुगृहणी स्व मोहयस्व नाम प्रभो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे भक्तों के जो भक्त हैं और उनके जो भक्त हैं उनका मैं किंकर हूं किंकर उसको कहते हैं कि जो छोटा से छोटा काम भी कर दे किम कुत्सितम अपनी करो ती किंग करो किंग करो नहीं मैं क्या सेवा करूं क्या सेवा करूं क्या सेवा करूं ये किंकर का अर्थ नहीं है कुत्सितम अपी छोटी से छोटी सेवा भी जो करने को तत्पर रहता है उसका नाम किंकर होता है इस बात को वैष्णव संप्रदाय में बड़ा महत्व देते हैं एक आचार्य का श्लोक है श्लोक तो मैं पूरा बोल के नहीं सुनाऊंगा बड़ा भारी है उसमें लिखा है कि एक था वैष्णव उस श्लोक का अर्थ एक था वैष्णव उस वैष्णव के भक्त के भक्त के भक्त ने 28 बार है हो 28 बार बोला भक्त के भक्त अट्ठाईसवा अट्ठाईसवीं पीढ़ी उसका कपड़ा धोने के लिए ले जाता था कोई धोबी और उस धोबी का जो गधा था ऐसे लिखा वो गधा जहां मूटता था उसका मैं कीड़ा बन जाऊं हे भगवान ऐसी कृपा अब देखो एक उसका भाव हम लोगों को तो हंसी आती है पर उस भावुक भक्त के भाव को देखो है? उस भावुक भक्त के भाव को देखो कि अपने को कैसा वैष्णव से संबंध रखना चाहता है तो अहन तद भक्त भक्ता नाम यहाँ तो तीन ही पीढ़ी है यत हे प्रभु कोई तुम्हारा भक्त है उस भक्त का कोई भक्त है और उस भक्त के जो भक्त हैं, उनका मैं किंकर बन जाऊ इसलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए मुझे मोह में मत डालिए हमारे बाप ब्रह्मा तुम्हारी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा पौत्र हूँ और एक संबंध भी बन गया और आपका भक्त हूँ मेरी रक्षा कीजिए अब तो नारद जी की आंखों से आंसू की धारा गिरे अब बोले नारद जी की मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपने पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ उन्होंने कहा है कि हे रामचंद्र हे रघुसत्तम आप रावण के वध के लिए पैदा हुए हैं अभी पिता दशरथ तुम्हें राज्याभिषेक कर देंगे और जब राज्य के झगड़े में पड़ जाओगे तो रावण को मारोगे नहीं तुमने पृथ्वी का भार उतारने की प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को सत्य करो क्योंकि तुम सत्य संध हो अब जब नारद जी ने ऐसा कहा तो भगवान रामचंद्र मुस्काने लग गए सुनो नारद मैं सब समझता हूँ सब जानता हूँ मेरे लिए अज्ञात कुछ नहीं है मैंने जो प्रतिज्ञा करी है तो उसको मैं पूरा करूंगा इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है किंतु समय के अनुसार तत्त प्रारब्ध संक्षयात ये रावण आदि आदिकों ने जो तपस्या करके उपासना करके जो शक्ति संचित की है उन्हें जो प्रारब्ध प्राप्त हुआ है वो जब धीरे धीरे क्षीण होगा तब उनको मारूंगा मैं रावण के विनाश के लिए कल ही दंडकारण्य जाने वाला हूं चौदह बरस वहां रहूंगा वेश में और सीता के बहाने मैं उनके कुल का नाश करूंगा देखो इसमें भी बहुत विलक्षण बात है भगवान सीता के हरण का ब्याज बना के माने अपनी पत्नी तक को रावण के द्वारा हरवाय करके और फिर रावण का उद्वार करते हैं तो भक्तों के उद्धार के लिए भी कोई न कोई ब्याज कोई न कोई बहाना बहाना ही चाहते है हो ये नहीं कि अजामिल लेखे माला बैठे और हरे राम हरे राम की है ना कई करोड़ जब करे साढ़े तीन करोड़ वो नहीं वो तो उसके मुंह से बेटे के बहाने नारायण नाम निकला और नामा भयाभाष से ही उसकी रक्षा करने के लिए जैसे रावण के वध का बहाना बनाते हैं वैसे पापियों के उद्धार का भी बहाना ही बनाते हैं उनको उद्धार करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है ये तो अकारण करुणा वरुणालय है सारे भू भार का मैं नाश करूंगा असुर मंडल को मारूंगा रावण को मारूंगा और आ, सीता के बहाने उसके कुल का नाश करूंगा जब रामचंद्र ने ऐसी प्रतिज्ञा की नारद को बड़ा आनंद हुआ उन्होंने तीन प्रदक्षिणा की दंडवत प्रणाम किया और राम से अनुज्ञा लेकर के जहाँ से आए थे वहाँ चले गए ये नारद और राम का संवाद है जो भक्ति के साथ इसका स्मरण वर्णन करता है वो सुर दुर्लभ गति को मोक्ष को कैवल्य को प्राप्त करता है बोले भाई मोक्ष क्या ऐसे एका एक मिल जाएगा कि नहीं उसका भी एक कायदा होता है कैवल्यम विरति पुरस् क्रमेण पहले नाम रूपात्मक प्रपंच से वैराग्य होगा अंतकरण शुद्ध होगा शुद्ध अंत अंतकरण में ज्ञान वृत्ति का उदय होगा फिर अज्ञान की निवृत्ति होगी कोई रुपया पैसा नहीं होता है कि उठाए करके कहिए किसी को दे दिया जाए ये तो अंतकरण में मुक्ति के प्रतिबंध की निवृत्ति की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से प्रतिबंध की निवृत्ति होती है अब वर्णन करते हैं कि राजा दशरथ एक दिन एकांत में वशिष्ठ जी को बुलवाया और बोले कि भगवान सारी प्रजा बारंबार राम की प्रशंसा करती है भगवान राम मखिला प्रसंसनती मुहूर् मुहूर अयोध्या कांड के पहले दूसरे अध्याय में वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है वो बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखने जोगे है तो घर घर में घर घर में प्रचार करने योग्य पहले में स्वयं ये वर्णन होता है कि राम में क्या क्या गुण हैं। वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं एक गुणों की बड़ी भारी सूची है और दूसरे अध्याय में भरी सभा में प्रजा के जो प्रतिनिधि हैं वे राम के गुणों का वर्णन करते हैं तो राजा होने योग्य तो राम ही हैं मालिक बनाने योग्य तो प्रजा, प्रजापति होने योग्य तो ये पुरुषोत्तम राम ही हैं तो सारी प्रजा बारम्बार प्रशंसा करती है पौर निगम वृद्ध मंत्री संपूर्ण गुणों से जुक्त है राजीव लोचन राम और वो ज्येष्ठ भी हैं श्रेष्ठ भी हैं दशरथ ने कहा कि मैं बुढा हो गया मुनि मुनिपुंगव अब मैं उनका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ भरतो मातुलं मातुलम द्रष्टुम गुघ्न संयुता अभिषेक स्व ए आसु भमासच्चानुमोदता ये भरत गए हैं अपने मामा के घर पे शत्रुघ्न के साथ और मैं तो कल ही राम का अभिषेक करता करना चाहता हूँ आप इसका अनुमोदन कर दीजिए वाल्मीकि रामायण में है कि जब तक भरत शत्रुघ्न मामा के घर में हैं जावत तभी तक यहां अभिषेक कर दिया जाए ऐसा दशरथ ने कहा कहते हैं कि जब अश्वपति ने कके के, के, के पिता ने कन्यादान किया केकई का तो शर्त करवा ली थी कि जो केकई का बेटा होगा वही राजा होगा तो दशरथ जी का राम से इतना प्रेम था बड़े भी थे न्याय भी था यही कि कौशल्या का पुत्र राजा हो वो सोचते थे कि कहीं उधर से दबाव आवे प्रतिज्ञा की बात आवे उसके पहले ही इनका राज्याभिषेक कर रहे दूसरी बात यह थी कि देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए तो उनके रथ का धुर्रा टूट गया तो उस समय कैकेयी ने अपनी उंगली लगा करके कील के रूप में रथ के कील टूट गई थी पहिया निकल के गिर जाता तो हार जाते दशरथ या मारे जाते परंतु कई-कई ने अपना हाथ लगा करके उस धुर्रे में चाहे पहिए को रोक लिया और वे युद्ध करके विजयी हुए उसके बाद जब दशरथ को मालूम पड़ा और एक बार कुछ नहीं आ, उसके मन उसके मुंह से ये नहीं निकला कि हमको कोई तकलीफ हो रही है कि हमारा हाथ रथ में दब रहा है तो उस समय आनंद रामायण में ये कथा है तब दशरथ जी ने कहा कि तुम वरदान मांग लो वरदान तो के कई लेना नहीं चाहती थी वो अपने पति से प्रेम करती है तो कोई वरदान पाने के लिए तो करती नहीं है लेकिन दशरथ जी ने बहुत आग्रह किया तब उसने कहा कि अच्छा आ, हमें आप वरदान देते हैं तो दो वरदान दे दीजिए और हमको अभी तो कोई जरूरत नहीं है जब समय आएगा तब हम फिर उसको मांग लेंगे वो याद दिलाई मंथरा ने क्योंकि दशरथ जी की शरणागति नीच शरणागति हो गई कई कई जो कहे शो करेंगे कई कई की नीच शरणागति हो गई कि मंथरा जो कहेगी सो करेंगे तो इसलिए नीच की शरणागति हानिकारक होती है ये बात बताना इसी तरह राम जी ने जो समुद्र की शरणागति ली वो भी नीच की शरणागति थी शरणागति हमेशा अपने से श्रेष्ठ की होनी चाहिए कनिष्ठ की शरणागति नहीं होनी चाहिए असल में जब नीच लोगों का साथ करते हैं उनके द्वारा अपना मन बिगड़ता है हमेशा ही अपने ऊंचे का सत्संग करना चाहिए तो दशरथ जी के मन में राम से बहुत प्रेम था उन्होंने कहा हमारी बात कट जाए तो कट जाए पर राम को राज्याभिषेक पहले कर दें प्रजा में ये बात जाहिर हो जाए तो बोले महाराज आपकी आज्ञा चाहिए आप अनुमोदन कीजिए राम का अभिषेक करेंगे सब सामग्री इकट्ठी की जाए वशिष्ठ की बात सुनने को भी आ, मौका नहीं है बोल आज्ञा देने लग गए सब संभार इकट्ठे किए जाएं और मंत्रियों के साथ ये नारायण रामचंद्र के साथ सलाह कर लिया जाए झंडे पताखे सब ध्वजाए ऊपर कर दी जाए रंग बिरंगी तोरण चित्र विचित्र लगा दिए जाएं अब राजा ने झट सुमंत्र को बुलाया और उनको उन्होंने आज्ञा दे दिया कह दिया कि देखो वशिष्ठ जी से भी राय नहीं पूछी की आपकी क्या राय है उनको भी कहा ही कि ऐसा होना चाहिए और सुम, सुमित, सुमंत्र को बुला करके कह दिया कि हमारे गुरु वशिष्ठ जी महाराज आपके लिए जो आज्ञा करें सो आप पालन कीजिए कल रघुनंदन श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होना है तथेति तथेति हर किं समी त्यभाषत अब तो सुमंत्र पूछने लगे वशिष्ठ जी से कि मैं क्या करूं वशिष्ठ जी ने कहा कि मध्य कक्ष में इतनी कन्याए स्वर्णाभरण से भूषित होकर के खड़ी हों और इतने हाथी हों इतने चार चार दांत वाले इतने हाथी हों सफेद और इतने तीर्थों का जल हो और इतने व्याघ्र चरम हो इतने श्वेत छत्र रत्न दंड मुक्ता मणि दिव्य माल्य वस्त्र दिव्य आभरण मुनियों का सत्कार हो सबके सब कुछ हाथ में लेकर के खड़े हों नर्तकी वार नर्तकी बार मुखिया गायक बेणूक नाना बाधित्र कुशल के सब बाजा बजावे हाथी रथ घोड़े पदाती सब के सब की सेना बाहर निकल आवे और नगर में नगर से बाहर जितने देवता के मंदिर है सबकी पूजा ठीक विधि से करवाई जाए और राजा लोग जो आस पास के है वो शीघ्र अपनी अपनी भेंट लेकर के आवे इस प्रकार वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को आज्ञा दे दी और स्वयं चले गए रामचंद्र के भवन में रथ पर चढ़ करके वशिष्ठ रामचंद्र के, राम के भवन में गए तीन कक्षा तक उनका रथ गया उसके बाद वे रथ से उतर गए जो मालूम पड़ा रामचंद्र भगवान को कि हमारे गुरुदेव आए हैं सुराम स्तूर्ण कृता ही झटपट हाथ जोड़े हुए रामचंद्र भगवान दौड़े और आगे सामने आए और दंडवत उनको नमस्कार किया और सोने के पात्र में जल लेकर के जानकी जी आ गयी और गुरु जी के पाँव रत्नासन पर रत्न सिंहासन पर गुरु जी को बैठा करके उनके पांव का भक्ति पूर्वक प्रक्षालन किया और सीता राम ने गुरु जी के चरणों का जल अपने सिर पर धारण किया तदप सिरता दृत्वा। सीतया सहराघव धन्योस्मृति अब्रबीद रामस्तव पादाम तुम्हारे चरणों का जल अपने सिर पर धारण करके मैं धन्य हो गया जब श्री रामचंद्र ने ऐसा कहा तो हंसते हुए वशिष्ठ जी बोले इसमें मूल बात होती है धर्म की मूल बात होती है वासना को और अहंकार को शिथिल करने यदि आप धर्माचरण करते हैं और अहंकार बढ़ता है तो हमने बड़ा भारी यज्ञ कर दिया इतना भारी उत्सव कर दिया अहंकार बढ़ता है तो वो धर्म गलत रास्ते पर चला गया और वासना हो गई हमने ये किया तो इसके बदले में हमको वोट मिल जाए है ना स्वर्ग मिल जाए है ना अखबार में हमारा नाम चप जाए तो वासना और अहंकार ये दोनों धर्म की दिशा को बदल देते हैं गलत रास्ते पर धर्म चला जाता है तो ये जितनी भी धर्म की क्रिया है अहंकार घटाने के लिए और वासना घटाने के लिए है और ये नहीं कि जिसकी हम सेवा पूजा करते हैं उसका अहंकार घटाने के लिए कि उसकी वासना कम करने के लिए उसकी वासना के कि तुम्हारे बड़ी बासना है पांव धोआने की है? आओ वाओ भाई ये पांव धोने से खुश हो जाएंगे धो दे इनका तो नारायण उसको बातना वान मान करके पाँव नहीं धोया जाता है ना हाँ लो भाई पाँव नहीं धोएंगे तो तुम अपने को बड़ा कैसे समझोगे तो एक डॉक्टर था कानपुर में पाँव तो धोता पाँ तो था वो भी लेकिन पहले डिटोर से पाँव धो वो पानी फेंक देता था फिर शुद्ध जल हम गंगाजल पीते तो कहता स्वामी जी आप जहर पीते हैं आप गंगाजल क्यों पीते हैं अरे राम राम राम ये बिल्कुल नहीं इसको नहीं पीना चाहिए गरम करके छान के तब पानी पीना चाहिए ऐसे हो हमको माँ जी कभी कभी लड्डू खिलाते थे तो आप लड्डू नहीं खा रहे हैं आप छर्रे खा रहे हैं स्वामी जी <laughs> ये आपके भगत आपको आप छर्रे खिलाते हैं गोली में ये लड्डू मत खाइए ऐसे बोलते थे अब धन्योस्मित्यब्रवीद राम स्तव पादाम श्री रामेण मुक्तस्तु प्रसन्न मुनिरब्रवीद रामचंद्र ने कहा महाराज मैं आपके चरण चरणोदक को धारण करके धन्य हो गया अब वशिष्ठ जी बोले हंसते हुए कि देखो राम तुम्हारे चरणों का जल धारण करके शंकर जी धन्य हो गए और मेरे पिता ब्रह्मा धन्य हो गए तुम्हारे चरणार विद के जल को धारण करके और तुम्हारे पाद तीर्थ से उनका अशुभ मिट गया अब तुम कहते हो लोगों को उपदेश करने के लिए कि सब लोग ऐसा करें सो उनको सिखाने के लिए ऐसा कह रहे हो मैं जानता हूं कि तुम साक्षात परमेश्वर हो और लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी के साथ ही तुम यहाँ प्रकट हुए हो देवताओं का काम बनाने के लिए और भक्तों की भक्ति सिद्ध करने के लिए रावण के वध के लिए तुम, जन, तुम जन्म लेकर आए हो ये मैं जानता हूँ रामचंद्र फिर भी देवताओं का काम बने इसके लिए हम देवताओं का गुहज्य उद्घाटित नहीं करते हैं क्योंकि देव गुजम सुसमृतम सर्वम संपद्रे देवघुषियम सुसमृतम देवता संबंधी बात जितनी गुप्त रखी जाती है उतनी वो सिद्ध होती है यदि आपको कभी चमत्कार का अनुभव हो कोई देवता दर्शन दे कोई प्रसाद दे कोई बात बातचीत करे कोई सिद्धि आपके अंदर आ जाए तो मौन रहेंगे तब तो वो सिद्धि वो चमत्कार बना रहेगा और मुंह से बोल देंगे तो वो चला जाएगा भागवत में ये बात है जोगांतरायान मौने जोग में जो विघ्न पड़ते हैं उन पर विजय कैसे प्राप्त करना बोले मौन से माने योग की जो सिद्धियां हैं वो विघ्न हैं। यदि उन्हें मुंह से बाहर निकालोगे तो विघ्न पड़ जाएगा तुम्हारे योगाभ्यास में लोग आके घेर लेंगे तुम्हारी सिद्धि का फायदा उठाने लगेंगे कोई ध्यान धारणा समाधि थोड़ी करने देंगे तो देवताओं का जो गुज होता है वो जितना छिपा के गुप्त रखा जाता है इसी से कई बार देख लेते हैं महात्मा लोग कि हमारी अमुक बात इसको मालूम पड़ी तो इसने किसी से कहा कि नहीं कहा माने छिपाने का सामर्थ्य वो मादा जिससे बात गुप्त रखी जाती है वो इसके अंदर है कि नहीं है तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं इस गुप्त रहस्य का उद्घाटन नहीं करता हूँ तुम तो सब कुछ माया से करते हो और जैसा तुम करना चाहते हो वैसे ही मैं भी करूंगा क्योंकि अब तो तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ वैसे गुरुओं के गुरु तो तुम ही हो पितर... और पितरों के तुम पितामह हो और तुम अंतर्यामी हो जगत यात्रा का निर्वाह तुम ही कर रहे हो दिखाई पड़ते नहीं और सब काम तुम ही करते हो ये जो तुम्हारा शरीर है ये शुद्ध सत्वमय है और ये कर्म से जन्म नहीं लेता है तुम्हारी इच्छा से ये पैदा हुआ है इच्छा मय नदेह समारे समारे स्वाधीन संभवम तुम्हारा जन्म स्वाधीन है मनुष्य के समान श्लोक में विचरण करते हो जोग माया से जोग माया माने जोगाए जा माया भगवान से जोग कराने के लिए जो माया होती है भगवान की जोग माया माने जो भगवान की योग माया का अर्थ होता है जो जीवों को भगवान से जोग कराए दे योग के लिए जो माया उसका नाम जोग माया तो जोगमाया से ऐसे आप भाजते हो मैं जानता था कि पुरोहिती करना एक दूषित जीवन का लक्षण है और निंदित है परंतु जब हमको मालूम पड़ा श्वाकू वंश में परमात्मा राम का जन्म होगा तब मैंने ब्रह्मा जी से ये जान करके पुरोहितोर पुरोहिती का काम स्वीकार किया था हमारी तो बरसों से जन्म जन्म से ये आशा लगी थी कि आपके साथ हमारा संबंध बने हम गुरु बने तुम चेले बनो सो मैंने इसीलिए ये निंदित कर्म भी आचार्य भी किया क्योंकि उसमें ऐसे तो ऐसे दान कभी कभी लेने पड़ते हैं मरन मरते समय हाथ से लोग छुआ देते हैं किसी को है न और उसको फिर भेज देते हैं आ, गुरु पुरोहित के घर में ऐसे ये बहुत करके ये हमारे महाराज जी थे ना बाबा तो वो क्षेत्रों में भोजन करने को निषेध करते थे वो कहते थे कि साधुओं को क्षेत्र में भोजन नहीं करना चाहिए तो उसका कारण क्या है कि बोले प्राय ये सकाम भाव वाले लोग मानता मानते हैं और या तो मरते समय किसी के हाथ से छुआते हैं और वो पैसा क्षेत्रों में भेज देते हैं तो साधुओं को क्षेत्र में खाने को वो मना किया करते थे और एक बात और वो वही समय नहीं सुना बहुत विचित्र बात है तो ये जो पुरोहिती का काम है ये तो मानो जजमान का पाप लेने के लिए ही है बिगर्ज दुष्य जीवनम जब मैंने सुना ठीक श्वाकू वंश में परमात्मा राम का जन्म होगा ब्रह्मा जी ने हमको बता दिया तो तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करने के लिए इस गर्तित कर्म को निंदित कर्म को भी मैंने स्वीकार कर लिया तवा सिद्ध सिद्धये इसलिए कि मैं तुम्हारा आचार्य बन जाऊं तुम्हारा गुरु बन जाऊं ततो मनोरथो मे दियो फलितो रघुनंदन आज हमारा मनोरथ सफल हो गया रघुनंदन देखो वशिष्ठ जी का मनोरथ कैसा सफल हुआ होगा ये तो आप सोच सकते हैं थोड़े बरसों पहले अयोध्या में एक उमापति नाम के विद्वान थे बड़े भारी विद्वान थे अयोध्या में वो महाराज रामचंद्र जी को अपना शिष्य मानते थे कि मैं उनका गुरु हूँ और वो आते हैं हमारे पास रोज पढ़ने के लिए आते हैं तो जब कभी मंदिर में जाते तो अपने गले की माला उतार के राम जी को पहना देते वैष्णव ने कहा ये क्या करते हो बाबा अपनी जूठी माला राम जी को पहनाते हो तो वो बोले कि ये चेले हैं हम गुरु हैं तो अपना प्रसाद देते हैं इनको वो बोले कि तुम तो चेला मानते हो तुमको गुरु मानते हैं क्या बोले वो गुरु माने कि न माने मैं अपना काम करता हूँ ये मानना न मानना उनका काम है वो माने जाए न माने फिर महाराज वैष्णव ने कहा कि ऐसे नई बात बनेगी फिर गए माला अपने गले में पहनी हुई जब पहनाने लगे रामचंद्र को तो सबके सामने